ओम गुरुर्ब्रह गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात्म ब्रह्म ओम शांति शांति अभी तक हम लोगों ने आत्मबोध के तेरहवें श्लोक तक विचार किया तो तेरहवें श्लोक में सूक्ष्म शरीर का वर्णन किया पंच ज्ञान इंद्रिया पंच कर्मेन्द्रिया पंच प्राण मन बुद्धि को मिला और ये भोग का साधन भी बता दिया शरीर भोग का आश्रय ये भोग का साधन आगे जो बता रहे कारण शरीर का निरूपण चौदवे श्लोक में अनाद्य विद्यावाच्य कारण परिच्य उपारी तृतयादन मात्मधार अनादिविद्या अनच्या अनादि अविद्या, अविद्या। कारण उपाधि कहलाती है उसे को भगवान बाश्य कार्य बता रहे अनादि अविद्या अनिर्वाच्य कारण अब यहाँ विचारणीय है अनादि शब्द प्रयोग कर रहे इसका मतलब आदि जो आदि नहीं है वो आदि का मतलब जिसका कोई मूल हो जो कार्य हो उसको आदि कहते और जो कार्य नहीं है तो कोई कारण नहीं है तभी कार्य बनेगा वो अनादि तो ऐसा तो अनादि अनादिना विचारको ने जीव ईशुदचित तथा जीवेश अविद्याचि योग षडस्माक अनादया अविद्या एक जीव एक ईशदेश तीसरा हो गया विशुद्ध चित्त निवेश जीव और ईश्वर का भेद चौथा पांचवी अविद्या छठवा है तुर्य अविद्या का चैतन्य के साथ संबंध इच्छे अनादि माना जाता है स्वरूपतादि संसार को जो अनादि माना है ये प्रवाह रूपेण बीजाकुर ये स्वरूपता नादि इसलिए दो अनादि माना एक स्वरूपता नादि प्रवाह रूपेण अनादि तो यहां बता रहे अनादि और एक विशेषण दे रहे अनिर्वचनीय वचन के द्वारा शब्द के द्वारा निरूपण नहीं कर सकते क्या सत्य है नहीं बाद, बाद हो रहे सत्य कैसा असत है नहीं प्रतीति हो रहे इसलिए सत्य भी नहीं है असत भी नहीं सत असत दोनों हैं ये भी नहीं होगा सावयव है निरवय है ये भी नहीं कह सकते भिन्न है अभिन्न है ये भी नहीं छह सकते बस एक है इसलिए भगवान बाश्यकार जी ने विवेक चूडाम में कहा भिन्ना पे भिन्ना उभि भिन्ना करके ऐसा अनादि अनिर्वचनीया अविद्या अविद्या का मतलब है विद्या का अभाव नहीं लेना ऐसा तो शब्दार्थ ये होता है ना विद्या इति अविद्या विद्या का अभाव <coughs> लेकिन किन्तु तो यहाँ अभाव परक यदि ले तो गीता में जो भगवान ने बताया अज्ञान आवृता ज्ञान मुह्यंती अज्ञान के द्वारा ज्ञान आवृत है ये बता रहे अज्ञान मतलब अविद्या अभावदार्थ किसी को आवृत आच्छादन नहीं कर सकते इसलिए वहां अज्ञान के द्वारा ज्ञान आवृत बता रहा है इससे भी सिद्ध होता है अभाव नहीं एक दूसरा है यदि अविद्या को आप अभाव मानते हैं विद्या का अभाव उसमें तीन गुण नहीं रहेगा सत्वर जो तम गुण अभाव में कोई गुण नहीं होते तीसरा है अभाव किसके प्रति कारण नहीं होता अविद्या जगत की कारण है न प्रकृति इन तीन कारणों से अविद्या अभाव नहीं है इसलिए बोल रहे अनादि अनिर्वचनीय कारण उपाधि ये कारण उपाधि <coughs> कारण इसलिए कहा पीछे बताया हुआ दो शरीरों का एक कारण है केवल शरीर का नहीं सारा जगत के कारण है इसलिए कारण माना है दो तो कारण उपाधि है तो तीन उपाधि हो गया पहले कार्य उपाधि स्थूल कार्य उपाधि सूक्ष्म और कारण उपाधि तो ये जो पूर्वोक्त तीन उपाधियों से भिन्न स्थूल सूक्ष्म कारण आत्मा इनसे अलग है क्योंकि स्थूल उपाधि हो गया स्थूल शरीर सूक्ष्म उपाधि हो गया सूक्ष्म शरीर अथवा लिंग शरीर कारण उपाधि हो गया आनंदमय कोश ये कारण शरीर ये जड़ है इसलिए ये आत्मा नहीं हो सकता है। आत्मा इनका प्रकाशक है आत्मा इनको सत्ता देने वाला है आत्मा इनका आश्रय इसलिए आत्मा इनसे भिन्न है ऐसा निश्चय करे ये बता रहे तो यहाँ अनादि अनादिवनीय अविद्या भगवान बादश्य कार्य बता रहे संक्षेप से बता रहे अन्यत्र अन्यत्र ये लक्षण किया है अनादि अनादिर्वचनीय सती आवरण विषेपशक्तिश्रम अध्यास उपदान कारण अनादि अनादिवचनी होते हुए आवरण और विक्षेप विषेपशक्ति एक आवरण और विक्षेप विषेपशक्ति इन दोनों का आश्रय और अध्यास का जो कारण है अविद्या माना है तो ये जो अविद्या है कारण उपाधि है इन तीनों उपाधियों से अतिरिक्त आत्मा है आत्मा में कोई उपाधि नहीं है वो क्योंकि असंगोयम पुरुषा स्तुति बताती है तो ब्रह्म को आवृत करने वाली अविद्या कारण शरीर है अतः चैतन्य को आवृत करने वाली अविद्या कारण शरीर है यद्यपि ब्रह्म को आवृत कर नहीं सकती आत्मा को आवृत नहीं कर सकती जैसा बादल सूर्य को नहीं ढक सकता हमारे देखने वाली जो दृष्टि है उसको ढक रहा है तो भी व्यवहार करते हैं सूर्य को लग गया उसी भाव को लेके कहते ब्रह्म को आवृत करने वाले अविद्या कारण शरीर है और ये जो अनादि भाव रूप मानी जाती भाव रूप है, है। इसलिए भाव रूप है वो जगत के कारण है अतः कि अविद्या के द्वारा ही सारा जगत दीख रहे सारा जगत उत्पन्न हो रहे अविवेक से व्यक्ति उसी कोई सत्य मान के बैठे हैं, और इन तीनों उपाधियों को प्रकाशित करने वाला आत्मा को इससे भिन्न नहीं देख रहे अतः व्यक्ति दुखी हो जाते हैं। ऐसा तो कुछ अच्छे व्यक्ति भी है विचारक में तो कभी कभी किसी वस्तु को लेकर ऐसा बह जाते हैं और समझाने पर भी कभी जल्दी नहीं समझते और यथार्थ वस्तु समझाने पर भी उसको जल्दी स्वीकार भी नहीं करते क्योंकि उस वस्तु में कभी कभी ऐसा हावी हो जाते हैं और उसी को सत्य मानते बाद में कभी कभी समझाने पर समझता है तभी जो बोलते सॉरी अरे मैंने गलती किया ऐसा स्वीकार भी करते ठीक है गलती की अच्छी बात है स्वीकार भी क्या अच्छी बात है किंतु उस गलती को हटा करके आगे बढ़ने का चेष्टा करना चाहिए इसलिए विचारकों ने कहा तीन प्रकार के व्यक्ति होते एक व्यक्ति बहुत संभाल करके चलता है कभी भी ठोकर नहीं खाता है वो श्रेष्ठ माना दूसरा एक व्यक्ति है ठोकर तो खाता है उसके बाद वो सम्भाल करके आगे बढ़ता है तीसरे एक व्यक्ति है ठोकर खाने के बाद भी सुधरता नहीं इसलिए इस संसार में अविवेक जीव बार बार ठोकर भी खा रहे दुखी भी हो रहे हैं मानो बढ़ रहे शरीर ठीक नहीं है तो भी इसको सत्य मान के उसमें मिल अतः इनसे ऊपर उठ करके इनसे अतिरिक्त मई हूँ शुद्ध चैतन्य हूँ इस प्रकार मान करके चिंतन करना चाहिए आत्मा को आत्मा इनसे अतिरिक्त ओम शांति शांति शांति